इंद्रियों को रोकना गलत रास्ते मन इंद्रिया जाग को रोकना और सत्संग तितिक्षा, समाधान ईश्वर से श्रद्धा हटाने वाली बातों से युक्ति से घुमा फिरा के मन को समाधान कर देना, जो कष्ट सहकर भी अपना कर्तव्य निभाता है और अपमान होने पर भी अपना सत्संग और धर्म की जगह नहीं छोड़ता समझो बाजी मार लेगा धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत्तकाल परिये चारी सिर्फ धैर्यवान बनना चाहिए आवेशी उद्वेगी नहीं अरे जाओ धूप ले लिया ना